यात्रा यात्रा रघुनाथ तत्र तत्र रघुनाथकीर्तन त्र ततमस्तकांजलिष्परिपरिपूर्ण लोचनमती नमत राक्षक नमा पिते च मधुर मधुर स्वूपम कर्मा च मधुरम मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति प्रयच परमा पिभा कोणु श्यामय कुमारेद वेद ब्रह्म भासत हृदय मम ऊज राम रामे मधुरम मधुराक्षर आरह्य कविता वन्दे वे वाकोकि दपी सुनी चेना, तरो ना ृण्दि सुनीचेन तरोरपी सहिष्णुना कीतनीय सदा हरी फाल्गुन पूर्णिमा के अवसर पर श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ उनके जन्म सब के उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम यहाँ समायोजित है साथ ही साथ पूज्यपाद भगवत स्वरूप महाराजा श्री के चिन्मय कर कमलों से प्रतिष्ठित ग्रंथागार का भी वार्षिक महोत्सव आज ही मनाया जा रहा है मेरे सामने जो दो महानुभाव बोले कहीं अन्य कार्यक्रम होने के कारण वो यहाँ से चले गए श्री भक्त जी मेरे बहुत लाडले प्यारे हैं उन्होंने बहुत प्रयास पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम पर कुछ भावों को व्यक्त किया वे होते तो मैं फिर कुछ दूसरी शैली में सांकेतिक ढंग से प्रवचन करता अब वो तो चले गए भ्रमर गीत पर कहीं प्रवचन उनको करना है या कोई एक संकेत है उन्होंने कई बार प्रवचन में इस को व्यक्त किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्ट्रक मात्र की संरचना की शिक्षाष्ट्रक में केवल आठ श्लोक हैं, जो निस्संदेह है। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही विरचित हैं, और यह भी एक तथ्य है कि श्रीमद्भागवत श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन की आस्था का मुख्य केंद्र था उस पर वे श्रीधरी टीका को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करते थे यही कारण है कि उनके अनुगत जो भी विद्वान मनीषी हुए हैं या आज हैं वे श्रीधरा स्वामी की आलोचना या निंदा नहीं करते और श्रीधर स्वामी भगवतपाद शंकराचार्य महाभाग का जो औपनिषद सिद्धांत है उसी को श्रीमद भागवत के द्वारा व्यक्त करते हैं तो इस पर विचार करना चाहिए कि जब श्रीधरी टीका को ही एकमात्र महत्व दिया श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने तब उसमें क्या लिखा है इस पर तो विचार करना चाहिए और श्रीधरा स्वामी किसके अनुगत थे इस पर विचार करना चाहिए मैंने एक संकेत किया आप महानुभावों को नहीं पता होगा गोवर्धन मठ से ही संबद्ध महापुरुष श्रीधरा स्वामी थे तो यह टीका भी गोवर्धन मठ की ही देन है जैसे विश्व को वैदिक गणित गोवर्धन मठ की देन है उसी प्रकार सीधरी टीका भी अब मैं कुछ संकोच में बोल रहा हूं अब धीरे धीरे वाणी खुलेगी उत्तम वक्ता का लक्षण यह है कि कम से कम उसकी बात उसकी बात से न कटे ये बहुत आवश्यक है स्व विरोधी न बने तो हमारे बात भट्ट जी ने हम लोगों से भी बहुत प्रवचन सुना है कुछ उसका संस्कार है तो जो कुछ कहा अगर वो स्वयं अपने प्रवचन पर तटस्थ रीति से विचार करते तो उनको लगता कि सारी बात उन्हीं की बात से कटती गई ये उचित नहीं है कम से कम अपना अध्ययन सुव्यवस्थित होना चाहिए जो भी हम पक्ष रखें हमारा पक्ष हमारी वाणी के द्वारा तो कम से कम ना कटे यह एक वैदुष्य की कसौटी है हमने श्री रजनीश जी का भी प्रवचन देवयोग से एक बार सुना है बहुत ही प्रभावशाली उनका वक्तव्य था लेकिन हमने पाया कि जो कुछ उन्होंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा अंतिम चरण में सारी उनकी बातें उन्हीं की बातों से कट गईं अंत में हम को खड़ा किया गया था जब मैं ब्रह्मचारी था फिरोजाबाद की बात रजनी जी के निराकरण में अब मैं एक संकेत करता हूँ शिक्षा स्टक के द्वारा हर वर्ष यहाँ संकेत करता हूँ चेतो दर्पण मार्जनम अंत में है श्री कृष्ण संकीर्तन चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करता है श्री कृष्ण का संकीर्तन प्रथम और अंतिम चरण को मिला देने पर यह निष्कर्ष निकलता है श्री कृष्ण संकीर्तन के महत्व को अन्य विशेषणों के द्वारा मध्य में ख्यापित किया गया है अब यहां विचार करना चाहिए निजमन मुकुर सुधार हनुमान चालीसा में इधर रामचरितमानस में गुरु वंदना के प्रसंग में तुलसीदास जी ने भी मन को मुकुर अर्थात दर्पण के रूप में स्वीकार किया श्री चैतन महाप्रभु ने चित्त को दर्पण ही माना चेतो दर्पण मार अब एक यहीं से श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत प्रकट होता है दर्पण की आवश्यकता अपने मुखचंद्र को देखने के लिए होती है या दूसरे के मुखचंद्र को देखने के लिए होती है। दूसरे के मुखचंद्र को देखने के लिए नेत्र ही पर्याप्त होते हैं लेकिन अपना मुखचंद्र देखना हो तो निर्मल दर्पण के सहित निर्मल नेत्रों की निर्दोष नेत्रों की अपेक्षा होती है अगर श्री कृष्ण केवल आत्मीय मान्य होते अपने से भिन्न ही श्री चैतन्य महाप्रभु को मान्य होते तो उनके दर्शन के लिए नेत्रों का ही वर्णन करते दर्पण के रूप में चित्त को प्रस्तुत नहीं करते ठीक है तो दर्पण के रूप में जब चित्त को प्रस्तुत किया है तो स्पष्ट ही है कि श्री कृष्ण उनको आत्म स्वरूप मान्य है प्रथम श्लोक को कहा ले जाएंगे? देखिए इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन बहुत आवश्यक है और गुरु परंपरा से विधिवत अपेक्षित एक संस्मरण में बता दू समय पर भी ध्यान है श्रृंगेरी के जो शंकराचार्य महाभाग पूर्वाचार्य उनके सानिध्य में मैं सतासी दिनों तक रहा हूँ उनसे मैंने पढ़ा भी चार पांच घंटे मुझको लेकर वो घूमते भी थे तीन घंटे तो कक्षा में मैं था और दो घंटे लगभग मुझको लेकर घूमते थे नित्य ही मठ में एक दिन मुझसे उन्होंने कहा कि देखो निरा अहंकार रहित होने पर भी बोलते थे मानो अहंकारी के रूप में गर्व के रूप में लेकिन समझने वाला समझ जाता था कि अहंकार नहीं जैसे बच्चे अहंकार पूर्वक बोले तो भी लगता है कि अहंकार का भी सम्य उदय ही नहीं हुआ है उन्होंने कहा कि देखो मुझ जैसा दिग्गज विद्वान कोई तुम्हारे उत्तर प्रदेश में मेरी शानी का मेरे जैसा कोई नयायिक हो तो भी जन विद्वान लोग संस्कृत के पंडित का ऐसा बोलते मुझे उत्तर क्या देना था मैं उसको डता था तुम्हें तो मुझसे पूछना चाहिए कितना बड़ा मैं दिग्गज विद्वान सभी दर्शनों का और फिर शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित फिर मैं तीन तीन चार चार घंटे पढ़ाता क्यों हूँ पढ़ता क्यों बहुत ऊंची बात तो अब ने कहा मैं अब पूछ रहा हूं उन्होंने तो कहा एक बार एक क्रिश्चियन महानुभाव आ गया एक क्रिश्चियन सज्जन मेरे पास आ गए उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी मुझको क्रिश्चियन बनाने की भावना से तो मैंने विचार किया मैं जगत गुरु हिंदुओं का और पूरे भारत का जगत गुरु मुझको भी क्रिश्चियन बनाने के लिए यह दुस्साहस कर सकता है तो मेरे चेलों को तो खा ही जाएगा चेलियों को <laughs> उसके बाद उन्होंने जो कहा जीवन भर मेरी बात गांठ बांध लो जैसे तलवार चमके शानदार शान पर चढ़े हुए वार करने में किंचित कुंठित ना हो उसी प्रकार अपनी मेधा शक्ति को स्वाध्याय के बल पर देवोपासना के बल पर इतनी उद्दीप्त रखना कि कोई इधर उधर का मत मतांतर वाला प्रभावित न कर सके और विशुद्ध वैदिक परंपरा को किंचित भी विकृत या विलुप्त करने का दुस्साहस न कर सके ये सब तो अपने लाडले प्यारे एक और बात मुझे लगता है चेले चेली से बहुत सावधान रहना चाहिए दिशाहीन किसी संत को महात्मा को यही करते मैं थोड़े दूसरे ढंग से द्राविड़ प्राणायाम की शैली में बोलूंगा दो तीन वाक्य श्री नानक देव जी दिव्य रूप में जहां हो आज अगर प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान होते तो उनके अनुयायी कहे जाने वाले व्यक्तियों ने उनको जहां फेंक दिया सबसे ज्यादा रुदन उनके नाम पर वही करते हरिहर के उपासक थे श्री हरिहर के उपासक नानक देव थे और गुरु गोविंद सिंह जी तो स्पष्ट ही कालिका के उपासक थे? श्री हरिहर के उपासक श्री नानक देव जी को उनके अनुयायियों ने कहा जाके खड़ा कर दिया आज अगर वे श्री नानक देव जी होते तो मैं समझता हूँ अपने अनुयायियों की दशा को दिशा को देखकर सबसे ज्यादा वेदना उनको होती क्या यह ऐतिहासिक तथ्य दूराने योग्य है किसी श्री चैतन्य महाप्रभु दस सन्यासी दंडी स्वामी थे अच्छा उनको इतना उत्कृष्ट विद्वान मानते हैं हम लोग तपस्वी मानते हैं त्यागी मानते हैं गौड़ी संप्रदाय वाले भी तो हमसे आगे बढ़कर साक्षात भगवान का अवतार मानते हैं श्री राधा कृष्ण का युग्म अवतार मानते हैं उससे मुझे प्रसन्नता ही होती है मैंने भी श्री चैतन महाप्रभु का जीवन चलित कम से कम पचास बार पढ़ा होगा नई विरण में संभवत गौड़ी संप्रदाय के हर व्यक्ति पचास बार तो उनके जीवन चरित्र को नहीं पढ़े होंगे चैतन्य चरित अमृत आदि का भी हमने अध्ययन अनुशीलन किया है और अभी जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु रहते थे जिसका वर्णन गंभीराम उसके जीर्णोद्वार आदि की सब बैठक मेरे मेरी अध्यक्षता में ही हुई उसी पूरी धाम में भगवत कृपा से मैं भगवान के द्वारा भेजा गया हूँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु लीला समरण की अवधि को न बढ़ा संकेत करता हूँ इस ऐतिह्य तथ्य पर तो ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने समझ बूझ दंडी स्वामी भारती नामा दंडी स्वामी से संन्यास लिया था अब उनके नाम पर आप आद्य शंकराचार्य के भाष्य पर कटाक्ष कर रहे हैं और यह भी अपने मुख से कहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य जी का नाम लिया न और अपने मुख से यह भी कहते हैं कि केवल उन्होंने आठ श्लोकों की संरचना की थोड़ा विचार करना चाहिए जब उन्होंने मुझे यहाँ सार्वजनिक सभा में कहने में संकोच होता है लेकिन एक संकेत कर्म प्रयाग की बात है तीर्थ राजा प्रयाग की सब नाम सुनाई होगा सदगृहस्थ होने के कारण श्री वल्लभाचार्य महाभाग श्री चैतन्य महाप्रभु को सन्यासी मानकर जानकर अपने घर भिक्षा पर पवाने के लिए ले, ले जा रहे थे नौका पर मध्य में यमुना पार करना था नौकारूढ़ श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री वल्लभाचार्य महाभाग ने कहा सुबोधिनी टीका की ओर संकेत किया कि मैंने श्रीमद् भागवत के कई स्कंधों पर टीका लिखी है एक तथ्य आप पर आपका ध्यान हो या न हो भगवत गीता श्रीमद् भागवत गीता पर जो श्रीधरस स्वामी की टीका है उसका नाम है। और श्रीमद् भागवत पर तीन स्कंध आरंभ के और एकादश स्कंध के कुछ अंश पर उधर मध्य में दसवा स्कंध पर सुबोधिनी टीका है सुबोधि नाम श्रीधरस स्वामी के द्वारा जो प्राप्त उसी को लिया और श्री वल्लभाचार्य ने भरसक प्रयास किया कि श्रीधरस स्वामी का कोई अभिप्राय मेरी टीका में सन्हित न हो जहा अभिप्राय लेने के लिए कुछ विवशता दिखाई पड़ी तो कम से कम शब्द तो नहीं लिया विषय महिमा विषय की महिमा शब्द का प्रयोग श्रीधरस स्वामी ने किया तो वल्लभा जी ने उसको दूसरे रूप में प्रस्तुत किया प्रमेय बल भाव तो वही है तो जहां उनको लगा कि यहाँ श्रीधरस स्वामी को छुए बिना काम नहीं चलेगा वहां उन्होंने कम से कम शब्द तो बदल ही दिया उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु तो कम बोलते थे शांत थे अंतर्मुख मनीषी थे उन्होंने कहा कि देखिए टीका सुनाने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रश्न का आप उत्तर दे दीजिए स्वामी को माना है या नहीं स्वामी माने श्रीधर स्वामी उन्होंने कहा उनका तो मैंने निराकरण का ही भरसक प्रयास किया है आगे क्या कहूं उन्होंने कहा जो पत्नी अपने स्वामी को न माने वो इससे अधिक श्री चैतन महाप्रभु जैसे शांत गंभीर अवांछित एक भी शब्द का उच्चारण न करने वाले जिनका यह श्लोक है क्या जो मैं कहा करता हूं अभी भी मैंने कहा त्रिणादप सुनी चेहना अमानी ना मान देना उनके मुख से कितनी वेदना पूर्वक यह वाक्य निकला होगा जो देवी पतिव्रता कहलाती हुई भी अपने स्वामी की न माने इसका मतलब उन्होंने कहा बस मुझे आपकी टीका सुनने की आवश्यकता नहीं है इतनी पूर्वक स्वामी का मंडन किया, उन चैतन्य महाप्रभु को किसी और रूप में प्रस्तुत करना अभी अविरुचि में तो भेद है अपने यहां उसका लिए एक मैंने संकेत किया अब मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है श्री वल्लभाचार्य का नाम लेकर एक दो तथ्य प्रकाशित करता हूं बार बार श्री भक्त जी ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया तटस्था शक्ति अंतरंगा शक्ति ये सब और कभी कभी ये भी कहा कि अविद्या काम कर्म के वशीभूत जीव नहीं है कभी कहा कि अविद्या के वसीभूत है तो उनको अपने अध्ययन पर विचार करना चाहिए कि स्वपर विरोधी अध्ययन बहुत ही भ्रामक होता है और श्रोता के लिए मारक होता है हम लोग बहुत सावधान रहते हैं कि हमारे वक्तव्य से श्रोता की हिंसा ना हो श्री रामसुखदास जी हमारे बहुत घनिष्ठ थे आयु में हमसे बहुत बड़े थे उनको भगवत गीता पर टीका लिखनी थी सन बहत्तर की बात दो महीने हमको बुलाकर उन्होंने अपने पास रखा एक महीना कोलकाता कोलकाता में एक महीना बंबई में उन दिनों की दृष्टि से उन दिनों की दृष्टि से उनका भाव तक उनकी टीका में आज का साधक जीवनी नाम से है बहुत विस्तृत कि कोई ऐसी भी विसंगति न हो लेकिन मैं केवल संकेत करता हूँ दो तीन तीन घंटे रोज भगवत गीता पर मंथन चलता था और अठारहवीं अध्याय की सारी संगति मेरी बताई हुई है जो वो लोग तो किसी का नाम नहीं लेते मुझे नाम नहीं चाहिए जो उसमें अंकित है ये भी मुझे मालूम तो मैंने एक संकेत किया कि वो जो टीका है बहुत बढ़िया है लेकिन अपूर्वता के नाम पर उस टीका को कोई पढ़ेगा साधना के प्रति ईश्वर के प्रति आस्था तो होगी लेकिन दो चार जन्मों तक तो परमार्थ पर से बहुत भटक जाएगा क्योंकि तो उसमें परंपरा का बल नहीं है स्वतंत्र चिंतन जो होता है वो व्यक्ति को बहुत झटका देकर दूर फेंक देता है मैंने एक संकेत किया अब मैं श्री वल्लभाचार्य जी की बात करता हूं श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा हम मायावाद को नहीं मानते हम ब्रह्मवाद को मानते हैं ब्रह्म का ही साक्षात परिणाम किसको मानते जगत ब्रह्म का परिणाम मानते हैं जगत को विवर्त मानेंगे तो जगत को मिथ्या मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा जगत पर भी जगत मिथ्या नहीं है कई बार हमने सुना उपनिषद को कहा ले जाएंगे ये शंकराचार्य का वचन है क्या ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या उनका वचन होता हुआ भी ये तो उपनिषद का वचन है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इसको आप कहा ले जायेंगे ऐसा पक्ष तो नहीं रखना चाहिए जो श्रुति विरुद्ध हो जाए जगत को लेकर मैं एक संकेत करता हूं अब इसका नाम है शास्त्रों में गुणोपसंहारण न्याय गुणोपसम न्याय का अर्थ होता है कि विध से निषेध मुख से किसी अन्य विधा से जितने वचन किसी तत्व को लेकर शास्त्रों में सुलभ हैं, उनको इकट्ठा कीजिए एकत्र कीजिए देश से सब पर विचार करके उस तत्व का अंकन कीजिए अनंतम शब्द का भी प्रयोग है सत्यम शब्द का प्रयोग है ज्ञानम शब्द का प्रयोग है आनंदम शब्द का प्रयोग है आनंदा शब्द का प्रयोग है ब्रह्म के लिए अशब्दम आदि शब्दों का प्रयोग भी है तो जगत के लिए ये पंक्तियां हैं क्या पंक्तियां हैं जगत को कहीं सत्य कहा गया सत्य से सत्यम श्रीमद भागवत ही नहीं ये बृहदारण्य पुपनिषद का भी वचन भागवत में तो बाद में आया होगा ये श्री ये बृहदारण्य पुपनिषद का वचन है सत्य से सत्यम नित्यो नित्या नाम कठोपनिषद में है या नहीं और तो जगत को मिथ्या कहने वाला भी वचन है आत्मय वेदम सर्वम ब्रह्म वेदम सर्वम अहमय वेदम सर्वम जगत को आत्मा ब्रह्म अहम कहने वाला भी वचन है इतने नहीं जगत को असत कहने वाला भी वचन है असतो मतगमय एक जगत को लेकर असत शब्द सत शब्द मिथ्या शब्द नित्य शब्द अनित्य शब्द नित्यो नित्या नाम ओ मानते हैं तो नहीं तो नित्यो नित्यान इतने शब्द जगत को लेकर प्रयुक्त है शास्त्रों में असत एक मिथ्या दो नित्य तीन अनित्य चार इतने असत्य पांच लीजिए अब इन सब शब्दों पर समीक्षा करेंगे एक ही तत्व असत्य होगा सत्य भी कैसे होगा हो मिथ्या भी कैसे होगा इस पर विचार करने पर फिर जगत का वास्तव स्वरूप हृदय में आता है और अभी जीव भी सत्य है माया भी सत्य है तो ने फिर एक प्रश्न उठता है नहीं सत्य से नाना श्रीमद भागवत द्वार से नानात्वम ये कहा गया नानात्व की सिद्धि आप कर रहे और सबको सत्य मान रहे तो नहीं सत्य से नानात्व श्रीमद भागवत का वचन कहा जाएगा सुनिए विदुषाम किम अशोभनम में वल्भाचार्य की भनम, मैं बात कहना चाहता था मृदु शब्दों में ताकि कई मुच्छकर न्याय से बात समझ में आ जाए विदुषाम किम अशोभनम सभी सयाने एक मत श्री मध्वाचार्य महाभाग के अनुगत यदि प्रारंभिक दीक्षा गया क्षेत्र आदि में चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है तो फिर विचार करने की आवश्यकता है इत क्षेत्रम तथा आ क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानचक्षुसा व मंत्र ज्ञान चक्ष भूतप प्रकृति मोक्ष हम ये विदुर या परम तेरहवी अध्याय का अंतिम श्लोक है वही अर्थ मध्वाचार्य ने किया है जो शंकराचार्य जी ने भूतप प्रकृति मोक्ष मान लिया पंच और उसका उपादान कारण प्रकृति दोनों का बाध मान लिया तो हो गया शंकराचार्य जी महाराज ने जो अर्थ किया है वही अर्थ यहां करके मध्वाचार्य ने कर लिया तो सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में तात्पर्य निकला या नहीं अगर इस श्लोक का अर्थ शंकराचार्य वाला ही करना अभिष्ट था तो बाकी तो सब अपने आप निरस्त हो गया इस पर विचार करने की आवश्यकता है थोड़ा लीजिए श्री रामानुजाचार्य महाभाग मुझको तो बंदर घुर्दी से नहीं डराया जा सकता सीधी बात है क्योंकि छह महीने तक श्री रामानुजाचार्य महाभाग गीता पर जो भाष्य है मैं यहाँ सिराहाने में लेकर सोता था जगत में जितनी दक्षता से भगवत कृपा से भगवान शंकराचार्य का गीता भाष्य पढ़ा सकता हूं उतनी ही दक्षता से श्री रामानुजाचार्य जी का भी छह महीने तो मैंने सिराने में श्री रामानुजाचार्य जी का भाष्य लेकर विश्राम किया है सिधाने में मतलब उसको अध्ययन भी बहुत किया है एक बात कहते एक श्लोक आ गया विचित्र घाटी आ गई क्या है वो गीता के दूसरे अध्याय का ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते वहां मैंने बताया। अब वहात शब्द का प्रयोग यहाँ किसके लिए हुआ एक प्रश्न उठा श्री रामानुजाचार्य महाभाग के मस्तिष्क में मैं प्रशंसा के लिए बोल रहा हूँ निंदा के लिए नहीं बोलता किसी आचार्य की अभी जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ भगवत पाद आदिशंकराचार्य का जीवन चरित दस सौ पृष्ठों में है बाकी जो विषय सूची दस मिला सत्तर पृष्ठों में तो ग्रंथ होगा ही दस सौ पृष्ठों में आप देखेंगे चार का भी मैंने चारवाक के मत का परिवर्जन किया कई निंदा को लेकर किसी किसी मत की में समीक्षा करते इसमें निंदा नहीं करता मेरी आई लेखनी की मेरी यही शैली है थोड़ा विचार कीजिए श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने विचार किया असप शब्द का प्रयोग यहाँ किसके लिए हुआ ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत बुत्र के लिए नहीं हुआ होगा क्योंकि अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता यहाँ जगत के लिए सब शब्द का प्रयोग हुआ अब आप लीजिए भगवान शंकराचार्य ने तो पराशर महर्षि का वचन जो कि विष्णु पुराण में सन्नेता उद्धृत नहीं किया था लेकिन श्री रामानुजाचार्य ने वहां का वचन लाके रख दिया स्वरूप ज्ञान अतिरिक्त सब असत है अब कहाँ ले जाएंगे अगर जगत को असत मान ही लिया यहां आकर के श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने तो फिर क्या कसर है इसीलिए को बहुत कुछ अध्ययन बहुत ठोस और गंभीर होना चाहिए और सामंजस्य साधने के लिए अब मैं श्री वल्लभाचार्य जी की बात कहता हूं सावधान ब्रह्म का परिणाम पहले एक और बात कह दू बारह बल्लभाचार्य जी थे एक बड़ी विचित्र बात है उनके यहाँ जो अभी जने भी नहीं हुआ है बच्चा भी बल्लभचारी माना जाता है श्री वो समझ में नहीं आती बात हमारे शिष्य इंद्र रामपाल रामपाल जी से जो पढ़ते हैं अभी जने हुआ होगा वो भी बल्लभचारी कहे जाते और हम जब जाते हैं तब तो वो लोग अपने छोटे बच्चे गोदी वाले को भी हमारे बराबर गद्दी पर बैठाते हैं ताकि वो बल्लभाचार्य कुछ सिद्ध हो जाए ऐसे ही हाँ होता है जब पूरी के शंकराचार्य को बुलाते हैं तो अपने घर के नाती पोते को भी बराबर बैठाते हैं कि भविष्य में उत्तराधिकारी होगा उसको भी बराबर बैठाते हैं कि वो भी एक आचार्य सिद्ध हो जाए कोई बात नहीं तो वहां पर ग्यारह वल्लभाचार्य जी थे और इंदिरा बेटी जो है बहुत मानती है अभी भी संदेश दिया था कि मेरे इतने वर्ष हो रहे हैं कुछ मेरे बारे में दो वाक्य बहुत मानते हैं वल्लभाचार्य महाराज श्री वल्लभाचार्य उन्हीं के यहाँ बड़ोदरा में उन्हीं के सभा में हमको बड़े प्रेम से अलग बुलाते हम कभी लोगों का खंडन नहीं करते खंडन करने के लिए मेरे को खुजली लगी है अरे सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में इन सब आचार्यों की अपूर्व विधा है सुनिए श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाभाग का पांच सात मिनट बोलूंगा श्री मधुसूदम सरस्वती महाभाग का एक ग्रंथ है प्रस्थान भेदा सर्वदर्शन संग्रह जो केवल मूल मूल यहाँ प्रकाशित है पुस्तकालय में हो सकता है उसके परिशिष्ट में प्रस्थान भेदा अंकित है उसको पृथक से भी प्रकाशित करना चाहिए या फोटो करवा लेनी चाहिए क्योंकि मूल ग्रंथ यहाँ जो होगा हमारे पास अलग है पूरी में सर्वदर्शन संग्रह नाम लिखा है लेकिन परिशिष्ट में प्रस्थान भेदा भी उसमें सन्हित है वहां पर वैशेषिक न्याय सांख्य योग, मीमांसा इन सब के आचार्यों का नाम लिया गया जिन्होंने इनकी रचना की कर्णाद गौतम जी आदि श्री मधुसूद सरस्वती जी ने कहा ये सब आचार्य सर्वज्ञ थे ये सब सर्वज्ञ थे तो फिर इन्होंने इतना भेद क्यों किया आपस में तो सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की भावना जब इन सब को सर्वज्ञ मान लिया तब वेदांत के अवान्तर भेद को लेकर किंचित प्रकाश करने वाले ये आचार्य क्यों नहीं सर्वज्ञ हो सकते थोड़ा इस पर भी मैं एक घंटे का मैंने प्रवचन सुना श्री रामदेव जी परमंश थे ना जे के मैं यहां वो मुझको बहुत लाल प्यार देते थे नैम सारा ने मैंने एक या सावादा घंटे का उनका प्रवचन सुना है उसका दो तीन सुना होगा पचास साल पहले उसके मैं दो तीन पंक्ति उद्धृत करता हूँ उनके बहुत बढ़िया सामंजस्य के लिए उन्होंने कहा जगत को तो ब्रह्म रूप से मध्वाचार्य भी मानते हैं सुनिए कर्मकांड परक जो अस्सी प्रतिशत वचन है उसमें ये सब वैदिक आचार्य एक हैं अस्सी प्रतिशत सामंजस्य हो गया उपासना को लेकर जो 16 प्रतिशत वचन है वेदों में उनको लेकर एक है तो कितने हो गए अस्सी और सोलह छियानबे मध्वाचार्य जी जगत की ब्रह्म रूपता मानते हुए भी ब्रह्म की ब्रह्म रूपता नहीं मानते कार्य करते तस्यत करतेमसी तो लेकिन एक प्रतिशत उनको स्थान देना पड़ेगा तो संतानवे प्रतिशत से मध्वाचार्य से हमारा सामंजस्य हो गया उन्होंने जो कहा और जब मैं अपनी बात कहूं तो अब उस समय में ये नहीं जानता था ये तो तेरहवीं अध्याय के अंतिम श्लोक पर वही टीका है वही भाष्य है भगवान शंकराचार्य को ही एक प्रकार से जो के त्यो मान लिया तब तो शत प्रतिशत नहीं तो कम से कम संतानवे प्रतिशत श्री मध्वाचार्य जी के संप्रदाय से है, हम लोगों का रामानुजाचार्य महाराज द्वैत प्रधान अद्वैत मानते हैं इसलिए एक प्रतिशत और बढ़ा दीजिए अद्वैत को स्वीकार तो किया अंठानवे प्रतिशत हमारा सामंजस्य श्री रामानुज संप्रदाय के मनुष्यों से है उसके बाद श्री निम्बारकाचार्य महाभाग भेदा भेद मानते हैं मतलब भेद परक वचन अभेद परक वचन दोनों समतुल्य है तो क्यूँकी श्रुति ने भेद का भी प्रतिपादन किया भेद का भी प्रतिपादन किया इस पर उनका गंभीर विचार है उनका कहना है कि एक सुवर्ण धातु कटक मुकुट कुंडलादी के रूप में विलसित है या जानते हुए भी कि ये सब कटक विकुट कुंडलावर्ण धातु से बने हैं फिर भी एक आभूषण को लेकर जिज्ञासा होती है कि मधम तो सामान्य का ज्ञान होने पर भी विशेष को लेकर होती है जिज्ञासा कि मधम इसलिए लगता है कि ठीक ये सब उनका मत है अब श्री अब कौन रह गए श्री वल्लभाचार्य महाराज वो तो विशुद्ध अद्वैत को मानते है द्वैत को फटकना ही नहीं देते एक प्रतिशत उनसे और सामंजस्य हो जाता है निन्यानवे प्रतिशत तो कम से कम संतानवे प्रतिशत अधिक से अधिक निन्यानवे प्रतिशत हमारा इन श्री वैष्णवाचार्यों से सामंजस्य है फिर एक दो प्रतिशत को लेकर सर फुराने की आवश्यकता क्या है विचित्र ही बात एक सामंजस्य की वो भी क्यों वो भी क्यों ये एक प्रतिशत दो प्रेस्ट, प्रेस्ट का जो अंतराल है वो क्यों इसका बहुत बढ़िया उत्तर है एक पंडित स्वामी जी यहाँ थे ना एक बहुत बड़े राजस्थान परंपरा के तो वो आयु में बहुत बड़े थे पुज गुरु अच्छा वो शंकराचार्य का नाम लेकर गाली देते थे न कहने योग वचन कर हमारे पूज गुरुदेव ने एकांत एक में संस्मरण सुनाया तो महाराज पहुंच गए और कहा कि आप तो विद्वान है आपने आदि शंकराचार्य के वासियों को पढ़ाई होगा मैं एक जिज्ञासा करना चाहता हूँ उन्होंने क्या विगारा भक्ति को कोशा या भगवान के अवतार को स्वीकार नहीं किया जिस पर आप कुपित होते हैं, मैं केवल जानना चाहता हूँ उन्होंने तो आदि शंकराचार्य की प्रशंसा में शब्दों की झड़ी लगा दी उसके बाद कहा कि देखो अंतरंग बात यह है कि वेदांग पढ़ने वाले कई भगवान के नाम रूप लीला धाम अवतार विग्रह को मिथ्या न मानने लग जाएं इसलिए हमारी लाचारी एक्ट हम उनको कोसे अंदर सम्प्रणाम करते बात हो गई ना ठीक है बात हो हो बात हो हो गई गई ना स्पष्ट अच्छा जो अनि वेदांती होते अभी भी मुझे पता है हमारा एक अवतार मीमांसा ग्रंथ है हमने पुज गुरुदेव मधुसुदन सरस्वती जी महाभाग आदि शंकराचार्य इन सब का दृष्टिकोण लेकर लिखा है आजकल के वेदांती 80 प्रतिशत नास्तिक होते बहुत बहुत आचार्य महामंडलेश्वरों से मेरा पाला पड़ा उनके ग्रंथ पर 80 प्रतिशत नास्तिक उनको भगवान के अवतार का जो दिव्य स्वरूप है वही समझ में नहीं आता यही की बात है मैं प्रणाम करता हूं हमने अवतार पर वर्णन किया पूज्य स्वामी वामदेव से नया परिचय था यहाँ उन्होंने धिजी उरादी मेरे प्रक्षण दूसरे दिन में प्रेम पूर्वक मैंने उसका समर्थन किया होते होते न्याय के जो है व्यापति पंचक वो भी मैंने उनसे पढ़ा है तो मुझे आश्चर्य हुआ कि परंपरा से पढ़े वेदांत का परंपरा संशीलन करने वाले भी अवतार तत्व को इतना हाँ, मतलब नीचा करके मानते हैं तब तो कुएं में भांग पड़ी है एक भ्रांति चल रही है तो फिर मैंने एक संकेत किया कियाचार्यो के बीच में मैंने कहा कि द्वैत शब्द का प्रयोग उपनिषदों में तीन बार हुआ अब उनको पता नहीं था वो बड़े प्रश्न हो गए अब ने कहा मंडलप ब्राह्मणोपनिषद में त्रिशिखित ब्राह्मणोपनिषद में सब मिला के शब्द का प्रयोग उपनिषदों में तीन बार हुआ सब बड़े प्रसन्न हो गए अब वहां विशुद्धा की व्याख्या क्या है मुझसे मत सुनिए शब्द का प्रयोग उपनिषदों में अस्तोत्तर सत उपनिषदों में वैष्णवों के लिए जो जीवन धन है कृपाद विभूति महानारायण प्रषद उसमें एक बार मंडल ब्राह्मणो अपनिषद में दो बार तब सब बल्लवाचार्य मेरी और बड़े प्रसन्न होकर देखने लगे फिर मैंने कहा व्याख्या वहीं देखी उसके बाद मैंने कहा ये जो आप कहते हैं सकल विरुद्ध धर्माश्रय शब्द का अंतर है या भाव का ये कहां से लिया श्री वल्लभाचार्य जी ने अब सब मेरी ओर देखने लगे, मैंने कहा ये भगवान शंकराचार्य का वाक्य किया कठोपनिषद के भाष्य में विश्वमणि विश्वरूप मणि का उदाहरण दिया और सकल विरुद्ध स्वभाव वाले धर्म वाले भगवान हैं ये शंकराचार्य का वचन है अब सब गदगद हो गए हमने उपजीव आज शंकराचार्य कठोपनिषद का, का अब लोग तारतम्य के दृष्टि से सामंजस्य के दृष्टि से अध्ययन आज का लुप्त है अपने प्रस्थान का अध्ययन ठीक से नहीं कर पाते इतना दिमाग में कौन रखेगा सब में बला बल को कौन देखेगा वो तो बहुत कठिन काम है हमने कहा ये तो श्री शंकराचार्य का दृष्टिकोण है अब सब लट्टू हो गए अच्छा अभिकृत परिणाम बाद भी वही से निकला है वही से भगवान शंकराचार्य ने वहां जो दृष्टान्त दिया है अविकृत का वृष्टान दिया है अब केवल एक बात कहते का का परिणाम है बीच में माया आदि कुछ नहीं मिलाने की आवश्यकता सारे हो अच्छा पुजोरिया मैल का एक संस्मरण सुना दें इस संदर्भ में आप लोगों को संभवतः अगर हमारे से निकला हो तो मालूम हो श्री राम वैद्य जी थे ना यहाँ सुना था फक्कर महात्मा वो जो महाराज को किसी ने रुद्राक्ष की माला दी महात्मा लोग तो उन्होंने कहा बेटा एक बार हमें यहां सुनाया था देख रामदत्त ये धागे नहीं इसको हम चाहते सोने के लर क्या कहते लहर में पिरोए जाए सोने धागे के स्थान पर सोने के वो हो हाँ लेकिन वो जो हाथ रस में मेरा चलवा है ना सुनार सुनार पर कभी विश्वास मत करना वो किसी का नहीं होता कुछ न कुछ मिला देता मेरे शब्द नहीं है मुर्दाबाद मन करना बाबा के शब्द है अपने शिष्य के लिए इसलिए उसे कहना कि बाबा के लिए यह माला गुटनी है लेकिन सोने के लड़ में बिल्कुल किसी अन्य वस्तु को नहीं मिलाना है विशुद्ध सोना उन्होंने कहा ठीक है जाके रामदत्त दत्त वैद्य जी ने कहा देखो गुरु जी की आज्ञा है बाबा जी की आज्ञा है इसमें कुछ भी बेमानी मत करना बिल्कुल कुछ पैसा लेना हो तो मुझसे ले लेना लेकिन बेईमानी करना महाराज की आज्ञा सिरोधर उसने बिल्कुल तामे आदि का सन्निवेश नहीं किया दो दिन में टूट नहीं था उसको सम्... कहा देखा ना हमने कहा था सुनार यहाँ कोई सुनार हो तो मुर्दाबाद में करना देखा ना सुनार बेईमान होता है सिद्ध हो गया ना टूट गई माला उसने बेईमानी की उसने कुछ मिला दिया होगा अब उन्हें क्या मालूम संत ठहरे अब गए के देखो तुमने मिला दिया उसने कहा अच्छा अब मैं शुद्ध करूंगा समझ गए क्या मिलाऊंगा तो समझेंगे कि शुद्ध है उसने तामे का उचित अंश मिला दिया अब चार महीने छह महीने तक टूटे नहीं उन्होंने कहा क्या दूसरी बार उसने ईमानदारी का परिचय दिया <laughs> मैं हसाता नहीं प्राय कथा में तब जाते रामदत्त रामदत्त जी ने कहा कि देखो बाबा अब बहुत प्रसन्न है छह महीने लगभग हो गए माला उन्होंने कहा बाबा तो भोले भाले तुम भी बैद जी भोले भाले हो जाके बताओ उस समय मैंने ईमानदारी का परिचय दिया था अब मैंने बेईमानी का परिचय दिया बेईमानी माने उनकी भावना की रक्षा के लिए टूटे नहीं उचित मात्रा में तार का सन्निवेश किया विशुद्ध सोने के बनाओगे तो टिकना कठिन है इनके लिए ना बात तो श्री बल्लभा जी ने कहा हम सीधे ब्रह्म का परिणाम मानेंगे बीच में माया छाया जैसे एक आजकल है ना एक मेला का प्रयाग मेला का प्रभारी जो मुल्ला जी थे उन्होंने कभी कहा था उस व्यक्ति को बनाया गया जिसने भारत माता को डाइन कहा था सपा वाला तो एक बड़ी विचित्र बात तो उन्होंने कहा कि देखो बिल्कुल ये डाइन का काम नहीं बिल्कुल क्या विशुद्ध ब्रह्म ही जगत बनता है बीच में कुछ माया छाया नहीं तब सोचना पड़ा कि वो विशुद्ध ब्रह्म का परिणाम जगत होगा कोई द्वार चाहिए या नहीं अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात द्वार क्या होगा तो उन्होंने कहा तीन शब्द में बोलता हूं योग श्रीमद भागवत का और सारस्वत व्याकरण के अनुसार पाणिनि व्याकरण के अनुसार नहीं भगवदीय स्वात्म भगवदीय भाग, शब्द जो बनाया है ऐसा सारस्वत व्याकरण के अनुसार भगवदीय शब्द बनता होगा पाणिनी व्याकरण के अनुसार नहीं भगवदीय स्वात्म वैभव तीसरा शब्द से वल्लभा महाभाग ने स्वीकार किया है अचिंत लीला शक्ति माया से बचने के लिए जैसे बार बार शक्ति कह रहे थे तो मैं मुस्कुरा रहा था घूम फिर के हाथों गए वही घूम फिर के आ गए वही तो शक्ति माने कैसी है वो शक्ति का नाम क्या दिया अचिंत्य स्वात्म वैभव भगवदीय स्वात्म वैभव अचिंत लीला शक्ति और आत्मवैभव आत्मलोग उसके बाद बहुत अच्छा तो प्रश्न उठा कि अगर वो भी कूटस्थ सत्य है ब्रह्म के तुल तो जैसे केवल ब्रह्म जगत के रूप में परिणत नहीं हो सकता वैसे ही कुटस्थ सत्य जितना घन सत्य क्या अबाध्य सत्य घन सत्य वो ब्रह्म तत्व है सच्चिदानंद स्वरूप उतने ही घन तत्व अगर सत्य है, कौन है माया तो दो बात हो गई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा जगत के रूप में वो ब्रह्म परिणत नहीं होगा द्वैत और हो जाएगा एक हो गया ब्रह्म एक जिसका तीन नाम आपने दिया वो तब फिर अंत में प्रश्न करना पड़ा कि वो तो कुछ ब्रह्म से विलक्षण जरूर मानना पड़ेगा नहीं तो दो बात द्वैत की सिद्धि या परिणाम की असिद्धि तब कह तब प्रश्न उठता है कि बंध्या पुत्र से भी विलक्षण और तो ब्रह्म से भी विलक्षण अनिर्वचनता आ गई आपने केवल शब्द से परहेज रखा या भाव से भी परहेज रखा बात हो गई ना स्पष्ट इसलिए घुमा फिरा एक बार में सुबोधनी पढ़ रहा था श्री बाबा महाराज के यहाँ भागवत के दसवा स्क पर प्रवचन कर रहा था बसदेव जी ने भेदवादियों को गाली दे दी बड़ी विचित बिना होली की गाली दे दी और श्री कृष्ण भगवान के सम्मुख बाल गोपाल के सम्मुख उसमें है दसम स्क में भगवान के सामने वसुदेव जी बोल रहे बाल के सामने आबुध क्यों नहीं है वो तो जगत को सत्य मानते हैं ब्रह्मस्तुति में भी है लेकिन वहां तो वसुदेव जी ने गाली दे दी आबुध क्यों नहीं है जो जगत को सत्य मानते हैं तो मैंने कहा तो बड़ी विचित्र बात है सुबोधनी देखे ये तो गाली हो गई वसुदेव जी ने गाली दी मैंने नहीं और श्रीकृष्ण के सामने तो वैध गाली है ना नहीं तो भगवान बोल देते कि ये गाली अवैध है ठीक नहीं है उचित नहीं है भगवान ही बोल रहे तो हमने देखा कि सुबोधनी टीका क्या कहती है अब आप लोग पढ़िए श्यामाचरण जी होते तो मैं उनको भी सुनाता अर्थ जो कहते हैं श्रीधर स्वामी वाला करना पे क्योंकि वहां तो बहुत कृष्ण नहीं है ना अबुद क्यों नहीं है बुद्ध जगत को सत्य मानते बस देव जी का बच्चन है अब क्या करेंगे हेर तो एक बड़ी विचित्र हो गई सुबोधनी कार्य जी का कि ये पौराणिक दृष्टि है वैदिक दृष्टि से जगत सत्य है अब अपने आप भागवत भागवत का हो गया अब आप नहीं मानेंगे सत्य को तो बोलना पड़ेगा ना लिखना पड़ेगा ना उनके शब्द हैं ये ये पौराणिक दृष्टि है पौराणिक दृष्टि में जगत मिथ्या है वैदिक दृष्टि में जगत सत्य है हम चौंके तो हमने कहा कि अब सब मि... फिर वो कहेंगे कि मंत्र भाग ऋग्वेद उठाया ऋग्वेद के दशम मंडल में जो नौ सदी सूप्तम है पूरे विश्व में तो वैज्ञानिक अपने ढंग से चर्चा करते हैं सातों श्लोकों को देखा वहां भी वही निकला इसका मतलब वेद छुव तो पुराण छु तो बात यू है इसलिए महानुभाव सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में तात्पर्य है महापुरुषों का तो अगर आपको जगत सत्य कहना है कल के प्रवचन का स्मरण करके मैं देता हूं अब मानिए ना सत्य प्रातिभाषिक मत मानिए जो कहते कूटसत्य मानिए जो मानना हो, मानिए लेकिन अंत में सुसुप्ति में तो आपको उनको भूल ही पड़ेगा अगर आप बंधन प्रमाद से मानते हैं अज्ञान से मानते हैं कुछ भी मानते हैं तो मोक्ष दशा में तो उनकी स्फूर्ति नहीं होगी इस पर बहुत चिंतन है और अंत में सभी आचार्य कहा आके मिल जाते हैं इस बार तो यही विराम देते हैं इसलिए ये बहुत ही सहृदयता पूर्वक और दिग्दृष्टि से इन सब ग्रंथों का अनुशीलन करना चाहिए मुझे तो केवल ये जो समुद्र के तट पर है ना अजा हमको ये गौड़ी संप्रदाय वाले संत जितने हैं वहां पर कानपुरी में सबसे ज्यादा मान सबसे ज्यादा गौड़ी संप्रदाय वाले मान तो चैतन महाप्रभु का जहां वो यमुना समझकर कूद पड़े थे वहां पर एक विग्रह है समुद्र के तट पर अब भगवा कपड़ा इधर काली छोटी कर दिया पीछे इधर जनेव दे दिया है अब सत्य की हिंसा है या नहीं जब वो सन्यासी थे तो छोटी कहाँ एक दंडित स्वामी थे चोटी कहा जनेव कहा इतिहास से भी आपको चिर है क्या यह सत्य नहीं है कि श्री वल्लभाचार्य जी ने तीर्थनामा सन्यास सी होकर 40 दिन बाद दे त्याग किया था काशी में त्याग किया थे सत्य नहीं है क्या तो वल्लभ संप्रदाय में कोई सन्यास ले या ना ले लेकिन सन्यास को तिर कैसे मान सकता है इतिहास को आप दोरा देंगे की वल्लभाचार्य स्वयं सन्यासी हुए और 40 दिनों तो सन्यास... सन्यासी वाले श्री विग्रह में रहने के बाद काशी में जाकर देह त्याग किया तो सत्य तो सत्य है श्री चैतन महाप्रभु की जय हर हर मा... पर तो मैंने कुछ नहीं कहा इस पुस्तकालय पुछ्ट से मैंने बहुत लाभ उठाया है और श्री सेवानंद यहाँ के जो भी पूज्य तो थे ही अधिष्ठाता उसके बाद श्री ओंकारानंद जी महाराज उसके बाद श्री सच्चिदानंद जी महाराज अब सच्चिदानंद जी महाराज भी है साहब श्रबनानंद जी भी इन सब मानतों में भी इन सब महंतों तो महंत कोटिमणि महाराज ये दो महंतों ने भी इस पर ध्यान दिया है और सेवानंद जी की जो सेवा है ग्रंथागार को लेकर वो सराहनीय है और सचमुच में लगन पूर्वक वो सेवा और उसकी समृद्धि ग्रंथागार की इसके लिए जो ये चिंतनशील है और आज एक वाक्य कहा इन्होने कि ग्रंथ पढ़ने वालों का अभाव हो रहा तो ये मैंने कई बार यहाँ पर संकेत किया कि यह स्थान बहुत संपन्न है श्री श्री दृष्टि से भी यहाँ पर कुछ ऐसा प्रकल्प चलाना चाहिए कि प्रस्थान रवि आदि भागवत आदि के परंपरा से अध्ययन अनुशीलन हो ताकि इन आरषक प्रणित ग्रंथों को साक्षात वेदों को पढ़ने के लिए बीज किस कम से कम रक्षा हो जाए हर हर महद्व वृंदावन बिहारी लाल की जय जगद गुरु शंकराचार्य भगवान की जय जय जय श्री राधे जगदुरु